द्रं कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रं पशेमाक्ष स्थिरंग्वासदेवित जदयु शाति शाति शाति अथर्वेदी मुंडकोपनिषद प्रथम खंड के द्वितीय खंड में प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड के पंचम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था जिसमें दो विद्याओं की चर्चा होनी है इस, इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य सारे उपनिषदों का चर्चा यही है मुख्य रूप से एक तो कर्म कांड प्रतिपादक विद्या और, और उसके जो अंग रूप में जो आएंगे कर्मकांड के जितने प्रतिपादक होंगे कर्मकांड ही होगा स्वर्ग आदि मिलना है कुछ दिन के बाद नष्ट होना है बैराग्य दिखाने के लिए उसके प्रतिपादन करेंगे अग्निहोत्र की चर्चा करेंगे यहाँ साधक को वहां से वैराग्य हो जाए कितने मुश्किल से अग्निहोत्र करके स्वर्ग पहुंचता है थोड़े देर में फिर धक्का मिल जाता है ऐसी स्थिति और दूसरी पराविद्या की चर्चा है जिसे उस अक्षर तत्व जो आत्म तत्व का जानकारी हो जानकारी होगी वो विद्या अपरा विद्या और पराविद्या करके दो विद्याओं की चर्चा आरंभ करें मुख्य रूप से इस उपनिषद का विषय ये दो विद्याएं हैं यही इस मंत्र में दिखाया तत्र अपरा करके कहा <क्र्णाँगा> अपरा विद्या कौन है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद चारों के चारों वेद चारों वेद और शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छो जु, ज्योतिषम और ये वेद के अंग होते हैं छे जिसे वेद का अर्थ किया जा सकता है छे अंग होते हैं शिक्षा है अभी भाषकी का आदि के द्वारा पता लग जाएगा शिक्षा क्या चीज है कल्प क्या है पता लग जाएगा व्याकरण तो प्रसिद्ध है यह ग्रामर जिसको बोलते हैं संस्कृत का निरुक्त और छंद छंद एक लय बनाने वाले को छंद बोलते हैं जैसे गीता में छंद अमुक लय होता है छंद बोलते हैं यहाँ और ज्योतिष छ अंग हैं वेद के माने सड़ंग वेद सबके सब अपरा विद्या है ये यहां कह रहे हैं अथवा पर उसके बाद अनंत परा विद्या की चर्चा करना है पराविद्या क्या यद अक्षर अधिकम थे यद्या जिस विद्या के द्वारा उस अक्षर तत्व का ज्ञान को जाना जाता है अक्षर माने अक्षरम या आत्मा अविनाशी आत्मा को अक्षर कहते हैं जिसका कभी विनाश होता नहीं है उसके जिससे ज्ञान होता है उस आत्मा का ज्ञान जिससे होता हो प्राप्ति होती हो उसको कहते हैं परा विद्या की चर्चा होनी है भाष्य <coughs> देखें तत्र का अपरा उचित है प्रश्न उठा जब दो विद्याएं हैं विद्या देव कहा था अंगिराजी से कोई था। अपराच अपराच दो जानने हाँ। कहा था एक एक तो प्रश्न उठा तत्र का अपरा कौन है तो ये प्रश्न उठा तो, तो उच्चते उत्तर देते कहते हैं क्या है ऋग्वेद यजुर्वेद शाम वेद अथर्वेद इधि ये चतारो ये चारों के चारो वेद मने अपरा विद्या के अंतर्गत है ये बता दिया फिर पराविद्या क्या होगी सोचने सोचनीय बात है विचार होगा उसका तो उपनिषदि है बेद से भी है। बेद है। उसको कैसे अलग करेंगे यहां चारों वेदों को बोल दिया है अपरा विद्या चतवार चारो वेद ऋग्वेद यदेदेद अथर्द चारों में चारो वेद शिक्षा शिक्षा माने क्या तो टिप्पणी में दिया है अकारा में शिक्षा अकारादि वर्णान स्थल करण प्रयत्न बोधकम याज्ञ आदि कृतम शिक्षा शास्त्र शिक्षा का अर्थ एक शिक्षा शास्त्र है ये जो संस्कृत में ना किस वर्ण का उच्चारण कहा से होता है और किस इंद्रिय के माध्यम से होता है और कितना हमारा श्वास खर्च होता है यह सब विचार होता है यह स्थल करण और ये प्रयत्न का बोधक शास्त्र है माना किस वर्ण का उच्चारण कहा से करना चाहिए स्थान क्या है उसका वर्ण का स्थान बताते हैं और कारण किस इंद्रिय के माध्यम से उच्चारण होना है आ, और प्रयत्न कितना श्वास का खर्च होगा क्योंकि जब वर्ण उच्चारण हम करते हैं नाभि से जो ऊपर की तरफ श्वास आया हुआ होता है उस काल वर्ण उच्चारण होता है माना हम शब्द जो बोलते हैं शब्द क्या है वर्ण समुदाय है शब्द तो नाभि से जब श्वास ऊपर की तरफ आया हो प्राण वायु चल रहा हो उसी काल में वर्णों का उच्चारण होता है तो वो प्रयत्न भी दो प्रकार का प्रयत्न होगा उच्चारण के लिए हमें ख्याल होता है इतना हमें जल्दी में पता लगता नहीं है जब नाभि से ऊपर की तरफ वायु आ रही है उस काल में हमें ज्ञान होता है कि हमें अमुक वर्ण का उच्चारण करना है जिस वर्ण का उच्चारण करना होगा उस श्वास को हम अपने जीव के माध्यम से उस स्थान में पहुंचा वहा पह पहुंचाते हैं जब तक उस स्थान तक श्वास नहीं आया तब तक आभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं भीतर होने वाला प्रयत्न वर्ण उच्चारण के पश्चात भी कुछ प्रयत्न होता है जिसको बाह्य प्रयत्न बोलते हैं दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं वर्ण उच्चारण ये संस्कृत में बहुत विचार से किया हुआ है स्थान का विचार और इंद्रिय का विचार किस इंद्र के माध्यम से किस वर्ण का उच्चारण होना है किस स्थान से होना है कोई कंठ से उच्चारण होता है कोई तालू से होता है कोई गोर्दा से होता है कोई दंत से होता है कोई उष्ठ से होता है भिन्न भिन्न स्थान है और किस इंद्र के माध्यम से बना है और कितना श्वास खर्च होगा आभ्यंतर प्रयत्न किया है बाह्य प्रयत्न किया है जैसे प बोलते हैं हम प का अर्थ होता है प बोलने के लिए श्वास जब नीचे से ऊपर आ रहा हो उस काल में हम क्या करते हैं वो प्रयत्न करते हैं जहां से ये दोनों ओठों में श्वास आ जाए क्योंकि प बोलने के लिए उठ की जरूरत है ऐसे हमारा प्रयत्न चलता है उसको कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न क्यों तो प बोलने के लिए दोनों ओठ जोड़ना पड़ता है तभी पकार का उच्चारण होगा खाली जोड़े रखेंगे तब भी ना बाद को खोलना भी पड़ता है तभी पूरा होता है तो जब खोलते हैं तो बाह्य प्रयत्न भी चलता है आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न सारा विचार होता है यही है शिक्षा शास्त्र में सारे विचार ये याज्ञ बल की शिक्षा है याज्ञ बल की शिक्षा पढ़नीय शिक्षा बहुत सारे शिक्षा शास्त्र हैं यह है माने जिन वर्णों को जोड़ करके हम एक शब्द बनाते हैं और शब्दों को जोड़कर के वाक्य बनाते हैं वाक्य से हम व्यवहार करते हैं व्यवहार काल में वाक्य का प्रयोग करते हैं हर भाषा में यही है हर भाषा में पहले एक एक वर्ण जोड़ करके हम एक एक शब्द तैयार करेंगे फिर वो शब्दों को जोड़ करके क्रियाकारक मिलाकर के वाक्य बनाएंगे वाक्य बना करके वे बाहर प्रयोग करते हैं होता है तो संस्कृत में बहुत विचार है इसका ये शिक्षा शास्त्र का नाम है ये बोलते टिप्पणिकार शिक्षा क्या है अकाराधि बर नाम जो अकार आदि बर्ण है संस्कृत में बयालीस बर्ण है नौ तो है स्वर और तेतीस है व्यंग मिलकर के बयालीस होते हैं संस्कृत के बर्ण सारे शास्त्र जिसे बनता है यह बयालीस से बनता है जैसे अंग्रेजी में छब्बीस अक्षर है शायद एबीसीडी आदि जैसे सारा जितना ग्रंथ बन जाता है आगे पीछे आगे पीछे कर हैं। और क्या है वही है तो यहाँ पर बयालीस होते हैं स्वर और व्यंजन मिलकर के तो अकाराधि वर्ण नाम जो अकाराधि वर्ण है उनका स्थल स्थान कौन है कि कहा से उच्चारण होना है किस इंद्रिय कारण माने इंद्रिय कौन सा इंद्रिय का प्रयोग करते हैं हम उस काल में और प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कौन सा प्रयत्न लगाते हैं कहाँ होता है इत्यादि का बोधक जो है या केवल कृत शिक्षा शास्त्रम या केवल ऋषि का है पाणनी जी का है कई शिक्षा शास्त्र है ये शिक्षा करते हैं जैसे कि हम ये वर्ण का उच्चारण ठीक समझ पाएंगे तो वेद का अर्थ कर पाएंगे या अंग है वेद के अंग शिक्षा आदि जो छे वेद के अंग होते हैं शिक्षा कल्प कल्प का अर्थ टीकाकार बताएंगे कि बताया कि कल्प क्या चीज है कल्प का अर्थ यज्ञ के समय में पूर्वापर भाव के संबंध का ज्ञान कराने वाला पहले क्या करना बाद में क्या करना इसको बतलाने वाला जो होगा उसको कल्प शास्त्र बोलते हैं कल्प व्याकरण तो प्रसिद्ध है ही है जो ग्रामर बोलते हैं जिसे शब्द की सिद्धि कर दिया कर दिया जाता है व्याकरण निरुपताओं टिप्पणी में वर्णागमो वर्ण विपर्य दौचापरो वर्ण विकार तदर्थाशयन योग पंच विधम निरुक्त पांच प्रकार के क्रिया को बोलते हैं निरुक्त शब्द से बोलते हैं क्या क्या वर्ण का आगम हो जाना कभी कभी कुछ एकाद आध आ करके जुड़ जाते हैं हमारे शब्दों में धातु आदि में वर्ण का आगम एक और वर्ण का विपरीत हो जाना कुछ का कुछ हो जाना वर्ण कुछ और होना चाहिए था किंतु कुछ और हो जाना विपरीत हो जाना विपर्यश्च दो से दो और है वर्ण विकार नाशो वर्ण का विकृति भिक, हो जाना अथवा नाश हो जाना निषेध हो जाना और धातु तद अर्थाद धातु का उसके अर्थ के साथ योग्यता तत्त धातु का तत्त तत अर्थ होना जैसे गम धातु का अर्थ जाना ही होता है भू धातु का अर्थ होना होता है इत्यादि धातु का उन अर्थों के साथ में संबंध होना ये पांच प्रकार को निरुक्त करके कहा गया है ऐसा है भाष्य कहते हैं अगर छंद छंद शास्त्र है जो लयबद्ध बनाना होता है कोई भी जैसे गीत भी बनाते हैं तो लयबद्ध बनाते हैं तो हर चीजों में ऐसे गीता में अनुष्टुप छंद बोलते हैं और सारे अनुष्टुप छंद नहीं है अनुष्ट छंद की बाहुल्य है वहां ज्यादा है इसलिए अनुष्टुप छंद कह दिया तो छंद शास्त्र किस में कितना छंद होना चाहिए कौन कितने अक्षर होना चाहिए किस मंत्र आदि में उसका विचार होता है छंद और ज्योतिष ज्योतिष है ग्रह नक्षत्र आदि के बारे में विचार है जो खगोल के बारे में विचार होता है ग्रह चंद्र दक्षा आदि के बारे में विचार होता है ज्योतिषम, ज्योतिषमी षड़ अपरा विद्या छह है यह अपराधिद्या में आते हैं चारों भेद और षड़ हो गए छह वेद का अंग ये सब के सब अपरा विद्या है ऐसा कहा अर्थात इम पराविद्या उच्चते अब अपरा विद्या की सामान्य चर्चा हो गई विशेष चर्चा तो आगे होंगे अभी सामान्य रूप से बोल रहे हैं क्योंकि संक्षेप और विस्तार दो व्याख्या की शहरी है पर संक्षेप में बोल देना फिर बाद में विस्तार करना संक्षेप हो गया विद्या बता अर्था इधानी अब इस समय इम पराविद्या उचित है ये जो पराविद्या है जिससे उस अक्षर तत्व का ज्ञान होना है प्राप्ति होनी है उसको बताते हैं कहा विद्या उचित है जिस पराविद्या के द्वारा जिस विद्या के द्वारा तद भक्षण विशेषण अक्षरम अधिगम्य थे वो जो जिसका विशेषण अगले मंत्र में आने वाले हैं अक्षर का विशेषण उस आत्मा का विशेषण त्राह्यम इत्यादि करके अगले मंत्र में जिसका विशेषण लगेगा पराविद्या का जो विषय में विशेषण लगने वाला अगले मंत्र में अगला जो ष्ट मंत्र आएगा वो परा का विषय को दिखाएगा मैंने आत्मा को दिखाने वाला मंत्र है आगे तद भक्षमाण विशेषण भक्षमाण का अर्थ है ये तीन नंबर ट्रिप्पणी में कहा भक्षमाण विशेषण माने क्या अदृश्यम इत्यादि विशेषण यही है आगे अदृश्यम अग्राह्यम अचक्षु सूत्रम अपरणम इत्यादि अगोत्रम अपिपागम इत्यादि आएगा माने जब आत्मा का निरूपण करने का समय आता है तो निषेध मुक्ष ही निरूपण होगा विधि मुख्य नहीं होता आंख पैर वाला नहीं ऐसा आंख पैर वाला आत्मा नहीं है ऐसा आंख वाला आत्मा नहीं कान वाला आत्मा नहीं ऐसा जा करके विषेद करना है क्योंकि उसको ये आत्मा है करके दिखाना संभव नहीं है इतर व्यावृत्ति के द्वारा दिखाने उसको लक्षित कराया जाता है ऐसा विशेषण लगने वाला जिस विद्या का विषय ऐसा है ये कहा आश्र तद तो बक्षमाण विशेषण जिसका विशेषण बक्षमाण है अगले मंत्र में कहे जाने वाले अक्षरम अधिगम्य मान प्राप्यते अधिगम्यते है तद अक्षरम अभिगम्यते अधिगम्य का अर्थ प्राप्यते कह गम धातु का अर्थ प्राप्ति कर दिया जिस उस अक्षर की प्राप्ति होगी जिस ये परा विद्या के द्वारा वो अधिपूर्वश गमे से प्राप्तअर्थ द्वारा कहते अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु प्राय करके प्राप्ति अर्थ में प्रयोग होता है गम धातु यद्यपि गमन अर्थ में होता है गंभीर गु गम अर्थ में धातु है फिर भी अधिक उपसर्ग का लगा हो यदि तो ज्यादा से ज्यादा स्थानों में प्रयोग होता है प्राप्ति अर्थ में प्रयोग होता है तो यहां भी अधिगम्य का अर्थ प्राप्य थे भाष्यकार इसलिए लिख रहे हैं अधिगम्य प्राप्ति होती है अक्षर मने आत्मा न जब पर प्राप्त अवगमार्थ अगमार्थ जब भेद कहते माने धातु का अर्थ तो ज्ञान क्या है गमन अर्थक गमनार्थक धातु है जाने अर्थ में धातु होता है गम दीर्घतव तो प्राप्ति कैसे बोलती है भाष्यकार अधिगम्य का अर्थ प्राप्यते कैसे बोलती है तो कहते हैं पर की परमात्मा की प्राप्ति और अवगमान ज्ञान ये दोनों में कोई भेद नहीं है चाहे ज्ञान बोलो प्राप्ति बोलो एक ही चीज है कोई भेद नहीं एक चार की टिप्पणी नानु विद्य आवरण भंगे न वस्तु साक्षात्कार क्रियते न तो अप्राप्तम प्राप्य देखिए कथम विद्य अधिक में प्राप्ति प्रश्न उठता है महाराज यहाँ पर वस्तु की यहाँ पर साक्षात्कार किया जाता है वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता कोई भी क्यों प्राप्ति उसकी होती है जो अप्राप्त वस्तु हो उसकी प्राप्ति होती है आत्मा हमेशा प्राप्त है केवल अविद्या से आवरण भंग करना विद्या के द्वारा विद्या माने ज्ञान से क्या करना है आवरण जो अविद्या है जो आत्मा होता हुआ ढक के बैठा हुआ है जो शरीर बुद्धि होके बैठे उसको हटाने के लिए अविद्या काम करती है आत्मा तो प्राप्त ही है तो यह प्राप्ति कैसे बोल दिया प्राप्त अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है पहले हमारे हाथ ना हो अब हाँ में आनवर प्राप्ति कहते हैं ये शंका है या प्राप्यते अधिगम्य प्राप्यते कहीं से बोल दिया जिस विद्या से उस आत्मा की प्राप्ति होती है कैसे बोला आत्मा की प्राप्ति नहीं कहना चाहिए क्यों प्राप्ति उसकी होती है जो जैसे अधेरे में रखे हुए घट को टॉर्च जलाने से अभिव्यक्ति होती है मान अधगाया भगाने का काम करता है वो प्रकाश क्या काम करेगा अधेरा भगाने का काम करता है उसी प्रकार यहां भी ]ppings. जो अधरा रूप जो अज्ञान है उसने ढक दिया है आत्मा को ढकने से शरीर बुद्धि होकर बैठा हुआ आदमी यही तो है तो उसको हटाना के लिए ये ज्ञान रूपी प्रकाश की जरूरत है यही शंका है नो विद्या आवरण भंगे विद्या के द्वारा आवरण तो भंग हो जाता है टिप्पणी में बोल रहे विद्या मान ज्ञान ज्ञान के द्वारा जो आवरण है आत्मा को ढगने वाला आच्छादन करने वाला आवरण अज्ञान उसका भंग होने से वस्तु साक्षात् वस्तु का साक्षात्कार होता है आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है अविद्या हटाने पर साक्षात्कार क्रिय थे न तो अप्राप्त प्राप्त ऐसा नहीं आत्मा अप्राप्त हो और प्राप्ति की जाती हो ऐसा तो नहीं है हाँ आत्मा अप्राप्त वस्तु हो प्राप्त हो ऐसा नहीं है कथम विद्या या अधिगम अप्राप्ति आसंज तो विद्या के द्वारा अधिगम का अर्थ प्राप्ति कैसे कर दिया अधिगमत प्राप्त थे भाष्यकार ने कैसे बोल शंका करके कहा नाप्त भाषा में कहा परमात्मा की प्राप्ति और अवगम मन ज्ञान ये दोनों में कोई भेद नहीं है न परप्राप्त अवगमार्थ भेदी ये कहा क्योंकि भाषा तर्क देते हैं अविद्या अपाय एव ही परप्राप्ति न अर्थांतरम अविद्या का हटाना ही परप्राप्ति है पर प्राप्ति कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति बोलते हैं वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति ने अज्ञान को हटाना है काम इतना है अविद्या अपाय एवं अपाय मान विनाश अविद्या का नाश करना यही परमात्मा की प्राप्ति है अविद्या के अभाव को ही परमात्मा प्राप्ति कहा एका अविद्या अपाय एव अपने हटाना दूरीकरण करना अविद्या को हटाना ही ये पर प्रप्राप्ति न अर्थांतरम पर प्राप्ति अविद्या को हटाने से अतिरिक्त नहीं है परमात्मा की प्राप्ति को अविद्या हटाना ही है और अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ये कहा पांच की टिप्पणी एवं तरही स्वरूप साक्षात्कार से नित्यवाद विद्या अधिकम्य विद्याजन्यूतेसंगता तो अच्छा फिर अविद्या को हटाना और परप्राप्ति एक हो तो अविद्या हटाना तो विद्या हो गया ज्ञान से हटेगा अविद्या को निवृत्ति करना जन्य हो गया किसे ज्ञान से जन्य हो गया तो अगर अविद्या की निवृत्ति और आत्मा साक्षात्कार एक चीज हो तो फिर क्या होगा आत्मा भी जन्य हो जाएगा ईशम का है एवं तरी विकार एवं तरी स्वरूप साक्षात्कार से आत्मा की जो साक्षात्कार करना बोलते हैं जिसको उसका नि, नित्यत्वात्थ नित्य होने से विद्या अधिकमे इति विद्या जन्य तो आत्मा के साक्षात्कार तो नित्य हो गया अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं बताया प्राप्त ही है बताया केवल अविद्या हटाने नाम आत्म प्राप्ति बोल दिया कहा तो फिर नित्य होने से क्या होगा विद्या के द्वारा जाना जाता है प्राप्त होता है ये विद्याजन्य उत्ती विद्या से जन्य जो कहा आत्मा का साक्षात्कार वो असंगत हो गया शाह आ गए तो कहा अविद्या अपन प्राप्ति अविद्या के जो दूरी कारण है यही परमात्मा प्राप्ति है अन्य नहीं है टिप्पणी में कहते हैं अविद्या अविद्यावृत्ति उपलक्षित स्वरूप साक्षात्कार प्राप्ति ही या प्राप्ति शब्द का अर्थ यही है अविद्यावृत्ति करना है ज्ञान से वो है उपलक्षण उसके द्वारा उपलक्षित होता है आत्म साक्षात्कार होता है अविद्या की निवृति होती है माना जाता है आत्मसाक्षात्कार आत्मा तो पहले से ही है प्राप्त नहीं करना है उसी को प्राप्ति शब्द से लोग कहते हैं एका अविद्या अविद्यावृत्ति ये उपलक्षण है अविद्या अविद्यावृत्ति से उपलब्धित जो स्वरूप साक्षात्कार होता है वही प्राप्ति शब्द करता होता है तथा उपलक्षण से जन्यवाद उपलक्षित शोक्ति अविरुद्धा व उपलक्षण जो अविद्या की निवृति है जन्य हो गया विद्या से जन्य हो गया ज्ञान से अविद्या की निवृति हो जाती है वो जन्य होने से उपलक्षण जो आत्मा का है अविद्या निवृत्ति उपलक्षण है वो जन्य है किससे जन्य ज्ञान से जन्य अविद्या की निवृत्ति ज्ञान से होना है वो जन्य होने से आत्मा को भी प्राप्ति शब्द से बोल दिया वास्तव में आत्मा की प्राप्ति नहीं आत्मा अप्राप्त वस्तु की प्राप्त मानते हैं अपने से भिन्न हो और अप्राप्त हो उसकी प्राप्ति का नाम प्राप्त होता है प्राप्ति होता है उसका नाम और यहां तो अपने से भिन्न भी अपना स्वरूप ही है और हमेशा प्राप्त है अप्राप्त भी नहीं तो उसको प्राप्ति कहना बनता नहीं वो तो अविद्या निवृत्ति को यहां पर आत्मा प्राप्ति करके बोला जा रहा है काम हो रहा है अविद्या की निवृत्ति किंतु बोला जाता है आत्मा प्राप्ति आत्मा प्राप्त करना नहीं आत्मा प्राप्त है अविद्या की निवृत्ति करो आत्मा तो पहले से मौजूद है या अंधेरे में रखा हुआ घट जैसा है जैसे टर्च जलाओ अंधेरा भगाने का काम होता है वहां घट प्राप्त हो जाएगा तो के लिए कोई आपत्ति वो नहीं साक्षात्ना हो जब जो से जलाते हैं वह काम क्या होता है का काम होता अदेरा भगा बोलते हैं हम घट है प्राप्त हो गए यही है यहां अविद्या के निवृत्ति को ही आत्म प्राप्ति कहा जाता है क्योंकि आत्मा की प्राप्ति कहना बनता नहीं क्यों नित्य प्राप्त है वो जो कभी प्राप्त हो कभी ना हो उसकी प्राप्ति कहा जाता है आत्मा में प्राप्त कहना बनता नहीं है और अपने से भिन्न होना चाहिए जिसको प्राप्त करना या अपने से भिन्न भी नहीं है और नित्य प्राप्त है उसको प्राप्ति के शब्द का प्रयोग होना संभव नहीं है लोग करते हैं किस लिए करते हैं अविद्या निवृत्ति से करते हैं यह कहा अच्छा आगे भाष्य में देखिए नोनों ऋग्वेदादि बाह्या तरी सा कथम परा विद्या सोक्ष साधन अब प्रश्न उठा अथ परा यह तद अक्षर कहा था चारों वेदों को अपरा विद्या में डाल दिया है और चारों वेदों के जो अंग थे लगाने वाले व्याकरण आदि शिक्षा आदि जितने थे सबको भी अपरा विद्या के खाते में डाला हुआ है ठीक है और अब पराविद्या का कथन करने के बाद जिससे उस अक्षर का ज्ञान होगा अक्षर की प्राप्ति होगी कहा आत्मा की प्राप्ति होगी अगर वेद से बाहर है पराविद्या वेद के भीतर तो हो नहीं वेद को तो आपने कहा डाल दिया अपरा विद्या में डाला हुआ है चारों को के जो पुष्टि करने वाले अंग थे उनको भी अपराधि बाहर है बहिर्भूत है ऋग्वेदा की अंतर्गत नहीं है क्यों ऋग्वेदादि के अंतर्गत मानेंगे तो अपराध विद्या में आ जाना है उसने तो पराविद्या है ऋग्वेद आदि से यदि बाह्य है सभी वेद वेदों के से परा अलग है बाह्य है तभी तब, तब सा कथम परा वि कैसे होगी मोक्ष सा कथम और मोक्ष का साधन भी कैसे वो बनेगी हो तो कैसे हो और एक तो परा विद्या होना भी संभव नहीं और दूसरा मोक्ष के साधन भी बनना संभव नहीं वेद हो तो क्योंकि तो वेद को तो आपने चारों वेदों को अपना विद्या में डाल दिया मंत्र ही बोल रहा है ये शंका कैसे होगा ये कहने पर कहा और भी बोलता है पूर्वादी मनुस्मृति को लाकर के देते हैं पूर्ववादी मनुस्मृति लाकर के बोलता है कि या वेद बाह स्म या शक उत्तृष्ट इत्यादि मंत्र आता है सर्वास्था निष्फला प्रोक्ता तमोष्ठा ईशा मता इत्यादि मनुस्मृति में लिखा हुआ है वेद बाह्य जितने भी स्मृतियां हैं जो वेद से विरुद्ध बोलने वाली स्मृतियां हैं जितने भी वेद हैं वो सब के सब अज्ञान मूलक है अज्ञान के कारण से वो बने हुए हैं सब ज्ञानपूर्वक नहीं बनाए गए जो कोई भी हो वेद बाह्य जितने स्मृतियां हैं गीता एक स्मृति है ठीक है कोई वेद तो नहीं भगवदगीता किंतु हम उसको प्रामाणिक मानते हैं मान करके चलते हैं क्यों हमारे भगवान ने कहा करके तो मानेंगे कोई लोग भगवत गीता जब ऐसा है तो बौद्ध ने जो लिखा है बुद्ध ने वो भी तो एक स्मृति है उसको भी मानना पड़ेगा तो क्यों ये वेद बाह्य नहीं है वेद से विरुद्ध नहीं बोलते भगवत गीता और जो तो दूसरे लोगों का वेद विरुद्ध बोलते हैं हम भगवदगीता को हमारे भगवान ने कहा इसलिए हम प्रामाणिक नहीं मानते हैं वेद से अविरुद्ध तो बोलती है भगवदगीता इसलिए प्रामाणिक मानते हैं वेदभा जितने स्मृतियां होती है माने वेद से विरुद्ध बोलने वाली स्मृतियां वेद कुछ और बोल रही है और आप कुछ और लिख देगा वो स्मृति प्रामाणिक नहीं होती है, ये कहा है।, वो अज्ञान है। ऐसा मनु मनु जी ने कहा, कहा। या वेदाह या स्मृति से मरती है ऐसा जो मनु ने याद किया है याद करते हैं लोग तो कैसे वो फिर पराविद्या अगर वेद है चारों वेदों से बहिर्भूत है तो परा कैसे बन सकती है वो और मोक्ष का साधन कैसे बन सके वो यह शंका है और भी और भी शंका अभी पूरी नहीं हुई शंका है आगे कुदृष्ठवा कुद्रिश्ट कुदृष्टित्वात उसको कुदृष्ट कहा सकाश कुदृष्ट ऐसा भेदभा स्मृत या सकाश सका, जो कोई भी हो वो कुदृष्टि वाले हैं सुदृष्टि वाले नहीं वो स्मृतियां कुदृष्टया कुदृष्टि निष्फलत्वाद इसलिए निष्फल निष्फला प्रोक्ता ऐसे मनुष्य में लिखा है वो निष्फल है वो सब फल नहीं दे सकते इसलिए अनादेय वो ग्राह्य नहीं होंगे आदेय नहीं होंगे उपादेय नहीं होंगे ग्राह्य नहीं होंगे वो जो जो पराविद्या है ग्राह्य नहीं होगी अब क्यों वेदवाही हो रही है वेद को तो अपराविद्या के अंतर्भुत कर दिया है मुंडकों परिषद भी लिखा है तो वेदवाह्य होने के कारण आदेय ग्राह्य नहीं होगा उपाधेय नहीं कोई उपाधेय नहीं होगी उपनिषद कोई भी उपनिषद जितने भी उपनिषद है उनको वेद बाह्य मानना पड़ेगा क्योंकि वेद बाह्य मानना पड़ेगा उपनिषदाम से आप उपनिषद भाग आत्मा की पुष्टि करने वाले वही है और जिससे वो पराप परमात्मा का ज्ञान होगा प्राप्ति होगी उसको पराविद्या कहना है किससे होती है उपनिषदों से तो उपनिषद भी है मानना होगा यह आपत्ति आएगी ऋग्वेदादित्व पृथक करण अनर्थक अगर ऋग्वेदादि के अंतर्गुत मानेंगे उनको पराविद्या को फिर अलग करना ये अथपरा यह अक्षर मधिगम करके उसको अलग करना अनर्थक होगा यह सारी शंकाए हैं अथपरा तब तो कहा न सिद्धांत गई थोड़ा समझ की बात है है वेद के अंतर्भूति है किंतु वेद के कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जो पर विद्या का विषय ऐसे होते हैं जो कि शब्द सुनने के बाद में कुछ अनुष्ठेय रह जाता है जैसे स्वर्ग काम हो ये जेता वाक्य सुना सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा आगे अनुष्ठान करना पड़ेगा किंतु ये जो तत्वशी आदि महावाक्य ऐसे है शून्य मात्र से काम हो जाता है वह कुछ अनुष्ठेय नहीं कर्ता कारक आदि जोड़ करके कोई काम करना पड़े ऐसा नहीं है अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए इसको पराविद्या विद्या से बोलते हैं करके समझाना चाह रहा है नज्ञान से विवक्षित वैद्य विषय विज्ञान से विवक्षितत्व या परा विद्या शब्द से जो वेद्य वस्तु है उपनिषद का जो वैद्य वस्तु क्या है आदमी जान्य उपनिषद के माध्यम से जानने योग्य जो वैद्य वस्तु है जानने योग्य वस्तु उसका विज्ञान या विवक्षित है माने आत्मज्ञान या विवक्षित है इसलिए पराविद्या शब्द से कहा गया जो ये आता अक्षर के कहा जो आत्मा को विषय करने वाले ज्ञान यहां विवक्षित है स्वर्ग आदि को विषय करने वाला ज्ञान की विवक्षा नहीं है इसलिए उसको पराविद्या शब्द से कहते हैं ये कहा विवक्षित है उपनिषद वेद्य अक्षर विषय ही विज्ञानम यह पराविद्या प्राधान्य ने विवक्षित मुख्य रूप से यहां विवक्षित यही उपनिषद के द्वारा वेद जो अक्षर विषय ज्ञान है अक्षर माने आत्मा परमात्मा परमात्मा विषय के जो ज्ञान होगा उपनिषद के माध्यम से होगा यही ये विज्ञान जो विज्ञान होगा वही यहाँ पराविद्या प्राधान विवेक्षण इसको पराविद्या शब्द से मुख्य रूप से यहाँ ग्रहण किया गया है यही है नौ उपनिषद शब्द राशि उपनिषदों के जो शब्द समूह है तत्वशी आदि जो शब्द समुदाय है उसको यहां पराविद्या नहीं कहा उसका जो वेद्य विषय ज्ञान ज्ञान को पराविद्या कहा न कि उपनिषद शब्द राशि तो वेद के अंतर्गत है तत्वशी आदि अहम आदि जो शब्द समूह है वो वेद के अंतर्भूत है उसको यहां पराविद्या नहीं कहा ज्ञान को कहा पराविद्या आत्मज्ञान को पराविद्या शब्द से कहा यह कहा जिस ज्ञान से वो परमात्मा की प्राप्ति होगी यह प्राधान्य न एक नंबर की टिप्पणी गुणतस्तु उपनिषद शब्द राशो भी पराविद्यादि व्यवहार गौण प्रयोग तो उपनिषद में भी, भी हो जाएगा उपनिषद में गौण रूप से पराविद्या से कहा जा सकता है मुख्य रूप से नहीं मुख्य रूप से तो आत्मज्ञान को ही पराविद्या कहा गया है और गौण रूप से उपनिषद को भी हो जाए क्यों उस आत्मज्ञान के लिए यह है इसके लिए इसको भी उपनिषद शब्द का प्रयोग हो सकता है शब्द राशि को भी ऐसा कहा आगे भाष्य देखें वेद शब्द ने तो सर्वत्र शब्द राशि विवक्षित और ये चारों वेद को अपरा विद्या में लिया तो वेद शब्द से क्या लिया शब्द शब्द शब्द समूह को वेद शब्द से कहा और यहां परा विद्या शब्द से ज्ञान को कहा आत्मज्ञान को कहा और वेद शब्द से शब्दों का समूह को कहा वेद में जो शब्द आए हैं लिपि को नहीं जो उच्चारण होते हैं गणान आदि जो उच्चारण में आते हैं वो शब्द राशि उबेर होता है अच्छा भी अंतर ना। गुरु इति इति इति का कथन ऐसा का अच्छा कैसे कहते हैं शब्द राशि अधिगमे भी खाली शब्दों को पढ़ लिया है जिस व्यक्ति ने उच्चारण कर देता है चारों भेद याद कर लिया किसी व्यक्ति ने मान लो रुद्राष्टाध्याय आदि तो ब्राह्मण लोग याद करते ही है करते ही है शब्द राशि अधिगमे भी शब्द समूह वेदों का शब्द का अधिगम हो गया ज्ञान हो गया शाब्दी कह अर्थ नहीं जानता शब्द उच्चारण करके रट लिया शब्द का ज्ञान होने पर भी इतना अंतर अंतर बिना प्रयत्न के क्या प्रयत्न करना पड़ेगा उपनिषद शब्द पढ़ लिया जिस व्यक्ति ने इतने मात्र से आत्मज्ञान नहीं होगा कठोपनिषद पूरे याद कर दिया ईशावासी उपनिषद याद कर लिया जो भी उपनिषद याद कर लिया इतने मात्र से आत्मज्ञान नहीं होगा आगे कुछ और करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा गुरु अभी गिलक्षण बैराग्य हमसे एक तो गुरु के पास जाना शब्द राशि याद होने के बाद शब्द समूह पूरा याद है उपनिषद याद है उसके बाद गुरु के पास जाए गुरु अभिगम आ गुरु अभिगमन आदि लक्षण ऐसा चिन्ह है और से जीवन में वैराग्य भी होना चाहिए तभी आत्मज्ञान की संभावना है तब तक नहीं उपनिषद पढ़ते रहे सुनते रहे सुनाते रहे ज्ञान नहीं होगा विषय गुरुगमन गुरु के अभिगमन होना और वैराग्य होना क्योंकि इसी उपनिषद में कहेंगे परीक्ष लोकान कर्मचित ब्राह्मणों ने आया आयात इसमें आएगा लोगों की परीक्षा करके लोगों की देखा जो कर्मजन्य होता है अनित्य होता है बार बार देखा कितने वर्ष हमलाए आखिर वह सुख नहीं दिया दुख दिया सब दुख देने वाले है अनित्य है विनाशी हैं ऐसा परीक्ष लोकान कर्म ये परीक्षा करके कर्मचितान लोकान परीक्ष कर्मों के द्वारा एकत्रित होने वाले जो चयन होने वाले लोगों को परीक्षा करके अनितत्व दोष आ जाएगा देख रहे परीक्षा करने पर सब अनित्व दिखेगा परीक्षा ब्राह्मण तो निर्वेद आयात जो मुमुक्ष व्यक्ति हो वो बैराग्य निर्वेद माने वैराग्य वैराग्य प्राप्त करे इनके लिए आपाधापी ना करे लोक प्राप्ति के साधन में न लगे वैराग्य प्राप्त करे लोक प्राप्ति के साधन से और ऐसी हो गया परीक्षा क्या समझे विजे नाकृता अक्रित, कृतना हम अकृत पदार्थ चाहते हैं नित्य पदार्थ चाहते हैं अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं होगी कृत्यना अनित अकृता नित्य न ना प्राप्ति नास्ती अकृत अक्रित, कृतना जो कर्मों के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है नित्य हमारा स्वरूप आत्मा है हम वो चाहते हैं ऐसा समझता है जब तब गुरु के पास जाएगा स गुरु वे भाग्य गाणी स्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इसी में आएगा फिर वो नम्रता को लेकर के एक गुरु के पास जाए कैसे गुरु के पास जाए विषय निष्ठ न हो ब्रह्मनिष्ठ हो ब्रह्मणी निष्ठा ऐसे सब ब्रह्मनिष्ठ उस आत्मा में निष्ठा रखने वाला स्थिति उसकी निरंतर स्थिति आत्मा में हो ऐसे गुरु हो और स्वयं गुरु विषय होगा तो शिष्य को विषय हो ही जाएगा देखा देखी संसर्ग लग जाएगा तो ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए खाली ब्रह्मनिष्ठ है साधन भजन करे ठीक है अच्छी बात है कुछ क्षमता ऐसे होते हैं। किंतु तो उपदेश देने में भी समर्थ हो हमें तो उपदेश उपदेश भी चाहिए ना माने दो तरह के उपदेश है वाणी से भी चाहिए क्रिया से भी चाहिए तभी हमारे जीवन में कुछ घटेगा वाणी से तो उपदेश देने वाली मिल जाए क्रिया दूसरी हो विषय निष्ठा हो विषयार्जन में गुरु लगे हो तभी हमारा काम नहीं बनेगा विषय तो? अर्जन तो नहीं करते हैं किंतु तो उपदेश देने में भी समर्थ नहीं है ऐसे भी गुरु है तो उनसे भी हमारा काम नहीं होगा तो इसलिए दो विशेषण गुरु का होता है एक तो शास्त्र पढ़ा हो दूसरा ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला हो विषय में निष्ठा रखने वाला नहीं ऐसा गुरु के पास आय करके यही बोलेंगे माने उपनिषद शब्द राशि पढ़ने मात्र से आत्मज्ञान नहीं होता आगे और पूछना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा गुरु अभिगमन और वैराग्यम चाहिए दो साधन और चाहिए जीवन में इसके लिए आए उसको परा विद्या आत्मज्ञान को कहा ये बोलते हैं शब्द राशि अधिगमे भी यत्नातर अंतरेगा शब्द राशि उपनिषद कई उपनिषद याद कर लिया मान लो किसी ने ये कि शब्द राशि का ज्ञान हो गया शब्द सम्भव याद हो गया पूरा बोल देता है ऐसा होने पर भी यत्नातरमा बिना दूसरे प्रयत्न के बिना आत्मज्ञान नहीं होगा दूसरा प्रयत्न करना पड़ेगा शब्द राशि याद होने के बाद क्या प्रयत्न गुरु अभिगम गुरु के पास जाना होगा कैसा गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और स्रोत्रीय हो शास्त्र का उपदेषता हो उपदेश दे सकता हो गुरु अभिगमन और वैराग्यों से जीवन में वैराग्य भी होना पड़ेगा विषय से वैराग्य न हो तो कितने भी शब्द राशि कितने प्रतिशत पढ़ लिया हो क्या रावण कम विद्वान था क्या बहुत बड़ा विद्वान था अपने जीवन में वो किंतु वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं था विषयनिष्ठ था शास्त्र पढ़ा हुआ है श्रोत है वो किंतु तो विषय था तो उसे काम नहीं चला चलेगा और विषय निष्ठा नहीं है भजनानंदी संत है इतने मात्र से काम नहीं चला हमें उपदेश की भी जरूरत है उनके बारे वाणी से भी चाहिए क्रिया से भी चाहिए दोनों से उपदेश मिले तभी, तभी हमारे जीवन सार्थक होगा यानी विरक्त भी हो और उपदेश देने में समर्थ भी हो तभी हमारा जीवन भी उसी ढंग से जा पाएगा यही कहते है ऐसे गुरु का विशेषण लगाकर कहा गया है तो शब्द राशि अधिगम भी उपनिषद के ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी यत्नातर अंतर बिना अन्य प्रयत्न के बिना गुरु अभिगम आदि लक्षण वैराग्यम च न अक्षराधिगम ये दोनों के बिना गुरु अभिगमन गुरु के पास जाना और वैराग्य जीवन में वैराग्य दोनों के बिना अक्षर का अधिग, अधिगम मान ज्ञान नहीं होगा उस आत्मा का ज्ञान नहीं होगा कितने उपनिषद पढ़ ले आत्मज्ञान नहीं होगा न संभवृत्ण इसलिए यहां पर ब्रह्म विद्या को अलग किया ऋग्वेद आदि से अलग माने तो वेद से ही बना है किंतु तो अलग इसलिए किया है खाली पढ़ने मात्र से नहीं होगा आगे भी काम है इसके लिए इसके लिए कहा ब्रह्म विद्या परा विद्या कथन कथ, कथ, पराविद्या रूप से कथन सा नाम से कथन किया एक करता है कहा ठीक है देखें पूर्व पृष्ठ कल्प सूत्र कल्प वाने सूत्र ग्रंथ ऐसा दिया है ये जो शिक्षा कल्प शिक्षा का तो टिप्पणी ने अर्थ कर दिया था शिक्षा शास्त्र जिन वर्णों का स्थान कारण प्रयत्न आदि के बारे में विचार किया जाता है जा या के बल कह पाणनीय शिक्षा बहुत सारी शिक्षा है शिक्षा बल्ली तैतृ परिषद में अभी शिक्षा बल्ली पढ़ते हैं जिसमें माद्र देव भित्रदेव भोवा आचार्य देव आदि आदि सब सारे शब्द तो पढ़ते हैं तैतृ परिषद में ये शिक्षा बल्ली है एक शिक्षा कैसे कैसे होना चाहिए कल्प मानी सूत्र ग्रंथ है तो सूत्र ग्रंथ कौन से सूत्र ग्रंथ है तो टिप्पणी पांच नंबर में कहा कात्यायन अश्वला अश्वलायन आप स्तंभ बौद्धायना आदि रचित सूत्र संदर्भ इत्यर्थ ये बुनियों ने सूत्र बनाया हुआ है जैसे पाणिन ने सूत्र बना दिया जयमिनी जी ने सूत्र बनाया हुआ है व्यास जी ने सूत्र बनाया जिसको ब्रह्म सूत्र बोलते हैं तो ये जय इन्होंने भी सूत्र बनाया कात्यायन ऋषि ने बनाया है आशुलायन ऋषि ने आपस्तम ऋषि ने बौद्धायन ऋषि आदि ने उनके द्वारा रचित जो सूत्र संदर्भ है जिसमें क्या किया है क्या लेख है योग्यों के बारे में आगे पीछे का क्रम को बताया है ये क्या करना है बहुत सारी चीजों के आवश्यकता पहले किसका उपयोग करना बाद में किसका उपयोग करना ये सब कल्प सूत्रों में व्यवस्था बनाई गई है कहा कि ये कहते हैं यहाँ तद विषय वेनि अनुष्ठेय क्रम कल्प मानी इसी का विषय दिखाते हैं इस कल्प सूत्र का क्या अर्थ आएगा तो भाष्य टीका में बता दिया अनुष्ठेय क्रम का कल्प कल्पना करना उन्होंने अनु अनुष्ठान के क्रम को बताया एक-एक करना है कई बार सामग्री हमारे पास है किसको पहले चलाना है किसको बाद में चढ़ाना उपयोग पहला किसका करना ये तैयारी पहले आसन देना है पाद्य देना है कैसा करना है प्रक्रिया क्या है वो बताने वाले को कल्प सूत्र बोलते हैं ये कहा ठीक में अविद्या अवगमय पर प्रप्राप्ति रूपरिये थे एक कहते देखो यहां पर परमात्मा की प्राप्ति माने वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कहना बनता नहीं ये बार बार बोल रहे क्यों अप्राप्त वस्तु हो अपने से भिन्न हो उसकी प्राप्ति जैसे घट हमारे से भिन्न है हमारे लिए अप्राप्त है तो हम अपने प्रयत्न के माध्यम से प्राप्त करते हैं अपने से भिन्न होना चाहिए और अप्राप्त होना चाहिए उसके लिए प्राप्ति का प्रयोग होता है आत्मा अपना स्वरूप है अपने से भिन्न भी नहीं है और हमेशा प्राप्त है तो उसको प्राप्ति शब्द का प्रयोग करना तात्पर्य अन्यत्र है कहा है अविद्या की निवृति में आपका प्राप्ति करना माना अज्ञान की निवृत्ति करना जिस अज्ञान ने ढक दिया है आत्मा को आज मनुष्य बनाकर के सामने खड़ा कर दिया है आत्मा ढका तभी तो जब रस्सी को ढक देता है अज्ञान तब तो हमें क्या दिखाई पड़ता है सर्प दिखाई पड़ता है रज्जु का अज्ञान सर्प पैदा करने वाली है वैसे मैं मनुष्य बुद्धि जो हो रही है आपका ढका हुआ है किससे ढका हुआ है अज्ञान से अपना अज्ञान तो यही है यहां ये बोलते हैं अविद्या अवगम व परप्राप्ति दे होता है वा ज्ञान का निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति होती है वास्तव में और परप्राप्ति शब्द का प्रयोग हो जाता है आत्म प्राप्ति करके बोल दिया जाता है वास्तव में आपको प्राप्ति होना नहीं क्यों पहले से ही है अप्राप्त की प्राप्ति होना होता है मुख्य प्राप्ति या तो दूसरे मान दूसरा अविद्या की निवृति होनी है उसी को आत्म प्राप्ति कह देते है काम दूसरा ही होता है ये बता रहे अविद्या अवगम एवं अविद्या को हटना निवृत्ति होना यही परप्राप्ति शब्द से गौण प्रयोग होता है परप्राप्त नहीं आत्म बोला जाता है वास्तव में आत्मप्राप्ति होता नहीं क्यों पहले से यह क्या प्राप्त करना उसको और अब ही है वो अपने से भिन्न भी नहीं है अप्राप्त भी नहीं है अविद्या अपगमश ब्रह्म अवगति रेवा और अविद्या का अपगम मान निवृत्ति वो ब्रह्म है वो। ब्रह्म ज्ञानी है वही थी व्याख्यात अस्माभी ज्ञात अर्थ यह हमने व्याख्या कर दी है कही कहा तज ग्यपतिरबा विद्या अविद्या व्याख्या जब तज ग्यपतिरवा अविद्यावृत्ति उस आत्मा के ज्ञान को ही अविद्यावृति कहा करके जब हम व्याख्या की है कहीं प्रकटार्थ ग्रंथ है इनका आनंद जी का तो उसमें उस व्याख्या के अवसर में हमने ऐसे बता दिया है अविद्या के निवृतियों के आत्मज्ञान कह देते है होना है वहां अपना ज्ञान क्या अपना ज्ञान किसी को नहीं है क्या है किन्तु वहां करना होता है विद्या की निवृत्ति करना होता बोल दिया जाता है आत्मज्ञान आत्मज्ञान बोल दिया जाता है ये कहा अतो अधिगम शब्दों अपना पर, प्राप्ति पर्याय इत्यादि इसलिए अधिगम अक्षर अध्य अर्थ भाष्यकार ने प्राप्त कर दिया था जिससे उस अक्षर की प्राप्ति होती है तो अधिगम का अर्थ ज्ञान होना चाहिए प्राप्ति कैसे अर्थ किया तो कहा अधिगम और प्राप्ति में कोई अंतर नहीं है एक न च पर प्राप्ति भाष्य ऋषि को कहा था नाप्तर ना अवगमार्थ से भेदो अस्थि ये भाष्य में कहा था पर प्राप्ति परमात्म आत्मा की प्राप्ति और अवगम का जो अर्थ होता ज्ञान का अर्थ होता है, है उसमें कोई भेद नहीं है ऐसा कहा था ठीक है देखें सांगाराम भेदानाम अपर विद्यास यहां पर अंगों के सहित चारों वेदों को अपर विद्या के रूप में उपन्यास कर दिया रख दिया गया ये मुंडो को परिचर में छह अंगों के सहित चारों वेदों को अपर विद्या के अंतर्भूत करके रख दिया है ये कहते हैं सांगाराम भेदाराम अंगों के सहित जो वेद है व्याकरण आदि जो अंग हैं उनके सहित वेदों को अपर विद्यासात अपर विद्या रूप से उपन्यास कर दिया रख दिया कथन कर दिया तथा पृथक करणार्थ और उससे अलग हो गया कौन अक्षर प्राप्ति वाला ज्ञान पराविद्या उससे अलग क्योंकि वेदों से बहिर्भूत भा, हो गया पृथक करणार्थ वेद बाह्य तार वेद बाह्य हो गया कौन पराविद्या वेद बाह्य हो जाएगी वेद के अंतर्भूत नहीं वेद से बाहर कर दिया चारों वेदों को तो अभर विद्या में रख दिया वेद बाह्य होने से ब्रह्म विद्या या पर संभवती थी आक्षेपति पूर्वादि शंका उठाता है आक्षेप करता है क्या ब्रह्म विद्या में पर विद्या तो नहीं आएगी क्योंकि परविद्या कहाना बनेगा नहीं क्योंकि वेद बाह्य हो गया वेद बहिर्भूत करती है उसको ये शंका कर रहा पूर्वादी कहेंगे टिप्पणी है एक वेदभा नंबर की टिप्पणी वेद बाह्य होता है मैंने अनंतर्गत है तो ना वेद के अंतर्गत न होने से वेद के भीतर नहीं बाहर हो गई चारों वेदों को तो अबरा विद्या में रख दिया बाहर होने से अब वो परा विद्या नहीं हो सकती है यही शंका उठा रहा पूर्वादि नाप्त है अच्छा नंका उठाता है वास्तव कहा था नगवेदादि बाहर यदि है बाह्य हैदि के अंतर्भूत नहीं है बाहर है था कथम परा विद्या से तो उसको परा विद्या कैसे कहेंगे मोक्ष साधन मोक्ष का साधन भी कैसे होगी वो हो? या वेद्या ऐसे स्मरण करते हैं मुनि लोग ने ऐसा कहा टीका में देते हैं मनुस्मृति देते हैं क्या है तो टीका में कहा वेद बाह्याम या, या कुयला प्रत्ययोता ऐसा कहा मनुजी ने कहा है या वेदवाही स्मृति है जो वेद से बहिर्भूत जितने भी स्मृतियां हैं वेद के अंतर्गत नहीं है माने वेद से विरुद्ध बोलने वाले जितने स्मृतियां हैं वेदवाही स्मृतियां हैं या सकाश जो कोई भी हो चाहे हमारे पूर्वजों का हो चाहे अन्यों का हो हम ये नहीं बोलते कि हमारे पूर्वज लिखा सही है नहीं वेद से कसौटी से हम देखते हैं अगर हमारे वेद से अनुकूल बोले चाहे वो किसी भी भाषा में हो किसी भी संप्रदाय का हो हम उसको मानते हैं हमें भाषा और संप्रदाय से लिपि से कोई लेन देन नहीं चाहे उर्दू हो फ्रांस वो, कोई भी हो किसी भी संप्रदाय का हो वेद से अविरुद्ध होगा लिखा होगा तो मानेंगे किसी का भी लेख हो और वेद से विरुद्ध लेख हो तो भगवान का भी कहा होता तो नहीं मानेंगे जिस स्थिति हमारे यहाँ कसौटी करेंगे वेद से तो मनु जी ने लिखा है या वेद वा या स्मृत या सकाश कुत्ष्ट जो बेदभा स्मृतियां जितने भी है जो कोई भी हो कुदृष्टि वाले हैं वो सर्वास्था निष्फला प्रत्यय वो सब के सब मरने के बाद निष्फल फल देने वाले नहीं स्मृतियां सब तमो तामो स्म्र्दा, ता अज्ञान मूलक है वो या नरक में ले जाने वाले हैं तम अग नरक भी होता है अज्ञान, होता है, अज्ञान होता है ऐसा कहा है मान ये कहा टिप्पणी <coughs> सात की टिप्पणी है या भी बाहिया इत्यादि है मनुस्मृति है बारहव अध्याय है और पंचानवे श्लोक है मनुस्मृति का श्लोक है ये ठीक कहा अत्र तमोनिष्ठत्व नरक फलत्व वेद बाह्य स्मृति जो अनुपालन करके काम करेगा वो क्या होगा तमोनिष्ठ होगा नरक फल देने वाले होंगे उस वो उसके साधन करेगा उस स्मृति के आधार पर साधन कर नरक फल जाएगा ऐसी स्थिति होगी ये कहा कुल्लू भट्ट ने अज्ञान मूलकत्व च अथवा या वो निष्ठाकार था अज्ञान मूलक है सबके सब अज्ञान से लिखे गए हैं जानकारी के बिना लिखे गए स्मृतियां इसे फल नहीं होगा उल्टा होगा ऐसा मनुजी ने कहा है इत्यादि कहा अनुपात ऐसे आदि अब यहां पर प्रश्न उठता है परा विद्या को चारों वेदों से बाहर कर दिया है तो बेदबाही स्मृतियों की मनुजी ने निंदा की हुई है तो ये परा विद्या क्या कुदृष्टि होने के कारण क्या होगा अनुपादे अनुपाधेय याद उपादेय ग्राह्य नहीं होगी वेद को कौन ग्रहण करेगा ये शंका आ रही है विद्या या वेद बाह्य तदर्था उपनिषदा प्रसंस ये कहते हैं आगे विद्या वेद यदि हो ज्ञान वेद हो तो उस अर्थ को बताने वाले ज्ञान के अर्थ को बताने वाले जितने उपनिषद हैं उनमें भी वेद तो आ जाएगा उपनिषद भाग में भी वेद तो आ जाएगा ये दोष आ जाएगा और वेद बाह्य पृथक करण नैदिक वस्तु विषय से शब्द अब यह सिद्धांत बोलते हैं नती वेद बाह्य नहीं है वास्तव में ये जो आत्मज्ञान है वेद के अंतर्भूति है वेद बाह्य होने से अलग कर दिया हो ऐसी बात नहीं है जो तो मनुस्मृति यहाँ लग जाए वेद बाह्य नहीं है किंतु वेद बाह्य पृथमकरणम न भवती सिद्धांति बोल रहे वेद बाह्य होने से अलग कर दिया ये नहीं समझ रहा ऐसा नहीं होता कि फिर होता क्या किन तो? भी भी है किन्तु वैदिक से ज्ञान से वस्तु विषय ज्ञान वैदिक है वेद से होता है ज्ञान आत्मज्ञान बताने वाले भी वेदी है उपनिषद भाग वेद होते हैं वैदिक ज्ञान जो वस्तु को विषय करने वाला कौन सा आत्म वस्तु को विषय करने वाला कोई स्वर्ग आदि को नहीं जो स्वर्ग दर्गादि की चर्चा वाला ने आत्मा को वस्तु विषय करने वाला जो ज्ञान है उसका शब्द राशि अतिरिक्त अभिप्रायण शब्द राशि से अतिरिक्त है यह बतलाने के लिए शब्द राशि से अतिरिक्त है क्यों शब्द राशि पढ़ने के सुनने के बाद भी गुरु अभिगमन की आवश्यकता है विशेष गुरु के पास जाने की आवश्यकता है और वैराग्य जीवन में होना आवश्यकता है तभी यह ज्ञान हो पाएगा खाली शब्द राशि मात्र से नहीं होगा इसलिए उसको वेदों से अलग करके कहा वास्तव में वेद से अलग नहीं है वेद से ही है कहा आठ नंबर की टिप्पणी धर्म ज्ञान से अभी पृथ्वी प्रसंग तब तो महाराज जैसे ये ज्ञान को आपने वेद से अलग बोल दिया तो धर्म का ज्ञान कराने वाला भी वेद होता है उसको कि धर्म ज्ञान को भी अलग मानो फिर वेद से कहते नहीं यहां वस्तु विषय कहा आत्म वस्तु का विषय करने वाला ज्ञान के लिए जरूरत है एक उत्तर दिया था अच्छा ये तो हो गया। हो गया। आगे मंत्र है अब अथ अक्षरम अक्षर अधिकम्य करके कहा था उसके मंत्र परा पराविद्या क्या है वो मंत्र से बताते हैं यद तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम नित्यं अच्छुश्रोत्र तदाणीपाद निपुम सर्वतम सुसूक्ष्म तद्ययूत पिपश्य धीरा यदृश्यमग्राह्य अगोत्रम अवर्णुश्रोत्र नित्यं तदअपाणिपालम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मीपीरा विद्या का विषय यह है देखो धर्मा धर्मादि नहीं है परा विद्या का विषय अपरा विद्या का विषय धर्मा धर्मादि जिसका फल स्वर्ग नरकादि मिलना है या अपरा विद्या के विषय थे आदि का विषय किंतु पराविद्या जो आत्मज्ञान है उसका विषय तो अद्रेश्या है, है। का विषय नहीं है पराविद्य का विषय ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं चक्ष आदि का विषय नहीं है अदृश्यम अग्राह्य हम कर्म इंद्रियों का विषय भी नहीं है ग्रहण करते ना आप अग्राह्य है हाथ में पकड़ नहीं आता त्यागना ग्रहण करना बनता नहीं देखना सुनना आदि नहीं होता ना देखने से हो ना सुनने से हो ना सुनने से मिले ना छोने से मिले, मिले। पांचो ज्ञानेन्द्र का विषय नहीं पांचो कर्म इंद्र का विषय नहीं अग्राहम अगोत्र गोत्र कहते हैं मूल माने कारण को गोत्र कहते हैं हमारे गोत्र चलता है हम अमुक ऋषि के संतान है वहां से गोत्र चलाया कारण होता गोत्र हो उसका कोई माता पिता ही नहीं कहा गोत्र चलेगा ये जो परा विद्या का विषय आत्मा है अगोत्रम माने उसका मूल नहीं है हम लोगों का मूल है माता पिता फिर उनके मूल माता पिता ऐसी परंपरा चलती गई किंतु अब अगोत्र कहा अवर्णम वर्ण से या ब्राह्मणादी वर्ण का भी निषेध हो सकता है अथवा काला गोरापना जो चिन्ह होता है जिसके द्वारा पहचान में आता है या ऐसा बोला जाता उसको है उसको वर्ण कहते हैं वर्ण भी नहीं उसमें अवर्णम निषेध है यही आत्मा का निर्भर निषेध मुख से होना हो हमेशा विधि मुख से हो नहीं सकता अवर्णम का वर्ण रहित है माने ब्राह्मणत्व आदि वर्ण भी नहीं समझो अथवा काला गोरा पना शुक्ल कृष्ण आदि भी नहीं ऐसा वर्ण कर दाइव था वो भी नहीं और अक्षरम अच्छा ना आंख है ना कान है यह आन वाला तो ये जीवात्मा होता है जब तक तो जीवत्व है तब तक तो आका काम लेने वाला होता है चक्ष स्रोत आदि भी नहीं उसके पास तद अपणिपादम मान कर्मेंद्रों से रही पहले ज्ञान इंद्र से रही दिखाया अब कर्मेंद्र से रही दिखा दे तद माने उस जो तत्व तो है कैसा है हाथ पैर से भी है उसमें हाथ भी नहीं पैर भी नहीं हाथ पैर आदि नहीं नित्यम और नित्य है निरंतर है। नित्य है कभी भी उसका अभाव नहीं होता विभूम व्यापी है सर्वत्र व्यापक है अथवा विविधा भगवंती विविधा से होता है वो जैसे रज्जु पड़ी हुई होती है नाना प्रकार हो जाती है जब वह कल्पक अलग अलग होंगे कोई सर्प बोलेगा कोई जलधारा बोलेगा कोई भूक्षित्र बोलेगा कोई माला बोलेगा कोई लाठी बोलेगा ऐसे यहां भी दुनिया बोल रही है किन्दु है आत्म तत्व नाना भवती अज्ञान के माध्यम से नाना हो जाता है विभु है सर्व कथम उसका अभाव कहीं भी नहीं व्यापक है सर्वत्र फैला हुआ है सर्वत्र है किंतु देखने वाली आख हो तो दिखाई पड़े ज्ञान चक्षु चाहिए विमूढ़ नान पश्चिंती पश्चंती ज्ञान चक्षुख कहा है ज्ञान रूपी चक्षु जिसके पास है ऐसे लोग उसको देखते हैं जानते हैं ऐसे इस चक्षु से देख नहीं सकते ये तो बाहर के विषय देखने के लिए है आत्मदर्शन के लिए चक्षु नहीं है ज्ञान रूपी चक्षु चाहिए भगवान शंकर के तीन नेत्र बोलते हैं ना दो नेत्र तो विषय देखने के लिए जैसे हमारे हैं वैसे ही है तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र है उनके ज्ञान रूपी चक्षु है तीसरा नेत्र क्यों उन्होंने कामदेव का भस्म किया भस्म किया मैंने आग जैसा दिखा दे आग दें ज्ञान होगा तो सब भस्म हो जाएंगे अलाग्णी दगकरणी तमाहोर पंडितम्बुदा इत्यादि है तो ज्ञान चक्षु शंकर जी का तो तीसरा ज्ञान चक्षु है तो ऐसे यहां भी सर्वगतम सुसूक्ष्म कहा अत्यंत सूक्ष्म है सूक्ष्म पदार्थ से भी सूक्ष्म है वो जो सूक्ष्म माने जाते हम जब स्थूल से उसको तोड़ते तोड़ते तोड़ते तोड़ते सूक्ष्मता की ओर जाएंगे तो कहां तक पहुंचेंगे अणु तक पहुंचेंगे यही तो होगा तो यहां से आगे तो जा नहीं सकते अणु से तो कुछ कर नहीं सकते अणु तक जाते हैं अच्छा तो उसे भी सूक्ष्म है वो आत्मा अणुरणिया महतो महैया इत्यादि शता है छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा मैंने जैसी जैसी उपाधि है वैसी वैसी दिखता है वो छोटी उपाधि हो तो छोटा दिखाई देगा बड़ी उपाधि हो तो बड़ा दिखाई देगा ऐसा जैसे आकाश कहीं बड़ा दिखाई देगा कहीं छोटा मठाकाश थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है घटाकाश थोड़ा छोटा दिखाई दिखा देता है क्यों उपाधि के छोटी बड़ी के कारण से वो भी छोटा बड़ा दिखता है अपना स्वरूप ना उसका छोटा है ना बड़ा है। अपना स्वरूप जो है सो है ऐसा है सुखो तर अव्यय हो और व्यय नहीं होता उसका न तो धननाश से व्यय होगा न ना शरीर नाश से व्यय होगा न गुणनाश से व्यय होगा व्यय होने के लिए तीन होते हैं नाश होना तीन तीन कारण ती ती है शरीर के अवयव की कम, कमी हो गई तो व्यय हो गया एक अथवा धननाश हो गया गुण नाश हो गया, गया आप में जो कलाएं थे नष्ट हो गई वो भी व्यय माना जाता है किंतु ये तीनों व्यय नहीं है इसलिए अव्ययम अव्यय है यदि भूत योनिम सारे भूतों का कारण है योनिम कारणम योनि शब्द कारण में प्रयोग होता है भूत योनिम होने वाले जितने भी संसार में सबके कारण वही है क्योंकि कल्पना का अधिष्ठान वही है वही कल्पना होती है सबकी कल्पना वही है सारा संसार वही कल्पित है जैसे रज्जू में अज्ञान काल में कल्पना की जाती है एक ही सर्प मात्र की कल्पना नहीं होती वहां भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न कल्पना कर देता है कोई बोलता है सर्प को को को है कोई बोलता है जलधारा कोई बोलता है माला कोई बोलता भूषित्र है कोई बोलता लाठी है कल्पना वास्तव में वो न लाठी है न माला है ना भूषित्र है ना सर्प है वो है जो कहते रज्जु है ठीक इसी प्रकार यहां भी ऐसा है, ये भूत है भूतों का कारण है भूत भूतों की जब कल्पना होती सृष्टिकाल में जो आरोपित किए जाते हैं उसका कारण वही अधिष्ठानी कारण होता है अगर अधिष्ठानी न हो तो कहा कल्पना करेंगे कल्पना के अधिष्ठान कारण बनता है जैसे रज्जु कारण है किसी सर्प की जब सर्प कल्पना करने के लिए रज्जु की जरूरत है रज्जु हो तभी कल्पना करेंगे ए, सभी होने होने वाले वाले जितने भी संसार में हैं उनका है को जो धीर पुरुष ज्ञान रूपी चक्षु से देखते हैं है है। अनुभव में लाते हैं देखना माने यहां से देखना नहीं धीरा परिपश्चंती तम आत्मान भूत योनि धीरा परिपश्यं धीर तो पुरुष हैं वो उस आत्मा को देखते हैं परिता पश्चिम चारों ओर आत्मा दिखता है कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि कल्पित पदार्थ जब दृष्टि से हट जाए तो अधिष्ठान ही दिखेगा हमारी दृष्टि कल्पित की ओर है इसलिए हमें अधिष्ठान नहीं दिख रहा है जब तक सर्प दिखता है तब तक, तक रज्जु नहीं दिखेगी जब रज्जु दिखे तो सर्प नहीं दिखेगा दो ही बातें हमारी दृष्टि अभी काल्पनिक पदार्थों के ऊपर है इसलिए हमें अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है जब अधिष्ठान ज्ञान हो जाए तो काल्पनिक पदार्थ का ही हो जाए धीरा परिपश्यंति का उस आत्मा को धीर पुरुष देखते हैं परिता पश्य परिपचंति चारों ओर देखते हैं जिधर भी उनका आत्मा ही आत्मा दिखता है आत्मा छोड़कर दूसरी वस्तु दृष्टि नहीं होती जो अधिष्ठान को समझ जाते हैं जो लोग तो अधिष्ठान छोड़कर के काल्पनिक वस्तु उनकी दृष्टि में होती ही नहीं है धीर पुरुष ऐसे देखते हैं जो विवेकी लोग हैं ऐसा देखते हैं कहा समय हो गया आदि करेंगे पश्ये क्षभिरा स्थिर देवितम जलायु शांतिषा